आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम भागने वाला सांप दोस्तों आज हम सुनेंगे टीनू की कहानी <laughs> अरे भाई टीनू एक प्यारा सा लड़का है बस एक बुरी आदत है उसमें झूठी कहानियां सुनाकर सबको बुद्धू बनाने की कोशिश करता रहता है मां समझाती पापा समझाते बेटा ऐसे नहीं करते झूठी कहानियां नहीं सुनाते कभी तुम्हारी सच्ची कहानी को भी लोग झूठी समझ लेंगे लेकिन क्या फायदा तीनों तो अपनी ये आदत छोड़ने को तैयार ही नहीं था देखो बच्चों झूठ बोलना तो बुरी बात है ना है कि नहीं लेकिन क्या करें भाई तीनों को यह छोटी सी बात समझ ही नहीं आती थी एक बार टीनू को शैतानी सूझी उसने अपने सब साथियों को बुलाया अरे सुनो सुनो यहां आओ दीपक राजेश राकेश सब आओ मैंने ना मैंने ना सुनो सुनो मैंने ना अभी-अभी इतना इतना इतना बड़ा सांप देखा ओफो यह बात सुनते ही तीनों के सारे साथी डर गए सबने सांप के बारे में बस सुना ही था देखा तो किसी ने भी नहीं था दीपक ने टीनू से पूछा क्या सचमुच इतना बड़ा सांप था टीनु ने देखा हां सारे दोस्त उसकी झूठी कहानी को सच मान रहे हैं हम वो मनीमन बहुत खुश हुआ वो और झूठ बोलने लगा हां वो बहुत बड़ा सांप था आह वह, वहां वहां वो वो वो वहां उस पेड़ के पीछे से निकला और भागता हुआ यहां तक आ गया था <laughs> दीपक बहुत समझदार था समझ गया कि तीनों दोस्त फिर कोई झूठी कहानी बना रहा है वो बोला अरे बुद्ध सांप भागता नहीं रेंगता है रेंगता है भागता नहीं और बस फिर क्या था सारे बच्चे हंसने लगे तीनों को नहीं मालूम सांप रेंगता है तीनों को नहीं मालूम सांप रेंगता है तीनों का झूठ पकड़ा गया पकड़ा गया भाई पकड़ा गया तीनों का झूठ पकड़ा गया पकड़ा गया भाई पकड़ा गया इनको समझ आ गया अब उसकी झूठी कहानियां और नहीं चलेंगी उसने मन ही मन सोच लिया कि अब वो किसी को बुत्थू बनाने की कोशिश नहीं करेगा <laughs> चलो देर आए <है>, दुरुस्त आए <laughs> अच्छा साथियों तीनों को तो नहीं पता था लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि सांप रेंगता है और पता है सांप अपना भोजन यानी खाना चबाते नहीं है बल्कि साबुत निगलते हैं हां <laughs> और पता है सांप हमेशा बढ़ते रहते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा लंबा होते रहते हैं और एक मजे की बात बता सांप नाक से नहीं सूंघते बल्कि सूंघने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं <laughs> और हां एक बात और सांप के कान नहीं होते सांप बीन थोड़े ही ना सुनते हैं अरे हां सच सांप कुछ भी नहीं सुन सकता वो जो बीन बजाता है ना वो सपेरा अरे भाई उसकी बीन सुनकर साप नाश्टा थोड़ी है वो तो सपेरे से डर कर अपना फन फैलाते हैं बीन को मारने के लिए और सब समझते हैं साप जूम रहा है जूम रहा है <laughs> और बच्चो एक और मसदार बात साप दूध भी नहीं पीता और हां अगर जबरदस्ती सांप को दूध पिलाओ ना तो वो मर भी सकता है हां सच्ची ये सारी बातें सच्ची हैं टीनू की तरह झूठी नहीं सच्ची <laughs> भागने वाला सांप अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगरो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उन्याल आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी